श्वेताश्वतरोपिणी सत ओं श्रीपरमात्मे नम शां सहनावतो सहन भुनकू सह वीर करबावे तेजस्विनावधस्तु माविदिषा बह शातिशा शांति हे अरे ओ पू ब्रह्म परमात्मन आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो हम दोनों परस्पर द्वेष न करें प्रथम अध्याय हरि ओ ब्रह्मवादि वदंती किम कारण ब्रह्म जीवामकेन कम जाता जीवामक्रतिष्ठा केन, केन सुखेतरेशु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था इस प्रकार परमात्मा की नाम का उच्चारण करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए यह उपनिषद आरंभ की जाती है ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु आपस में कहते हैं हे वेद महर्षियों इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं किससे जी रहे हैं और किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है तथा किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुखों से में निश्चित व्यवस्था के अनुसार बरत रहे हैं काल स्वभाव नियति दीक्षा भूता निजोन पुरुष चिंत्या संयोग नवात्म भाव आत्मप्य स सुख दुख तो। क्या काल स्वभाव निश्चित फल देने वाला कर्म आकस्मिक घटना पांचों महाभूत या जीवात्मा कारण है इस पर विचार करना चाहिए इन काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन है जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह सुख दुखों के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है स्वतंत्र नहीं है इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया इस जिज्ञासा पर कहा जाता है ते ध्यान योगा अनुगता अश्यन्वात्मशक्ति स्वगुण निगूढ़ा ज कारणाली निखिला कालात्मयक्ता अधि स्थिति उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मादेव की स्वरूप भूत अत्यंत शक्ति का साक्षात्कार किया जो परमात्मदेव अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक पहले बताए हुए संपूर्ण कारणों पर शासन करता है प्रत्यराभि अष्टकै तमेक नेमड़शात सता विशति प्रत्यरा उस एक नेमी वाले तीन घेरो वाले सोलह शिरो वाले पचास अरो वाले बीस सहायक अरों से तथा छह अष्टकों से युक्त अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त मार्ग के तीन भेदों वाले तथा दो निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को उन्होंने देखा यहां अष्टक शब्द से क्या अभिप्राय है ठीक ठीक पता नहीं चलता चक्कों में भी अष्टक नाम का कोई अंग होता है या नहीं और यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं इसका भी कोई पता नहीं चलता शंकर भाष्य में भी अष्टक किसे कहते हैं यह खोलकर नहीं बताया गया इसलिए छह अष्टकों की व्याख्या नहीं की जा सकती शंकर भाष्य के अनुसार छह अष्टक इस प्रकार है पहला गीता सात चार में लिखित आठ प्रकार की प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार दूसरा शरीरगत आठ धातुए अर्थात त्वचा चमड़ी मांस रक्त मेद हड्डी मज्जा और वीर तीसरा अलिमा, महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य स्तित्व और वशित्व। ये आठ प्रकार के ऐश्वर्य चौथा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य राग और अनैश्वर्य आठ भाव पांचवा ब्रह्मा प्रजापति देव गंधर्व यक्ष राक्षस पितर और पिशाच ये आठ प्रकार की देव योडिया छठवा समस्त प्राणियों के प्रति दया क्षमा अनुसूया निंदा न करना सोच, बाहर भीतर की पवित्रता अनायास मंगल अकृपणता उदारता और अस्पृहा ये आत्मा के आठ गुण पंचस्त्रोत्र बुम पंचय्रवका धवक्राम पंच प्राणोर्मि पंच बुद्ध्यादिमूला पंचावर्ता पंच दुखों पंचाश्भेदीम पांच स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त पांच स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली पांच प्राण रूप तरंगों वाली पांच प्रकार के ज्ञान का आदि मन ही है मूल जिसका पांच भवरों वाली पांच दुख रूप प्रवाह के वेग से युक्त पाँचों पर्वों वाली और पचास भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथगात्मान प्रेता रुष्ट ततस्ते नामृतत्व में इस सबके जीविका रूप सबके आश्रय भूत, विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा घुमाया जाता है वह अपने आप को और सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर उसके बाद उस परमात्मा से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है उद्गे में तत्परम ब्रह्म तस्म त्रम सुप्रतिष्ठाक्षर चरातर ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मी तत्परा निमुक्ता यह वेद वर्णित पर ब्रह्मी सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है उसमें तीनों लोक स्थित स्थित वेद के को जानने वाले महापुरुष में अंतर्यामी रूप से उस ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो उस परब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए संबंध अब उन परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उन्हें जानने का फल बताया जाता है संयुक्त में क्षरम्क्षर च्यक्ता भरते विश्वीश अनश्च्चात्मा बध्य भोक्त्रिभा मुच्य से सर्व विनाशील जड़वर विनाशील जड़ वर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा इन दोनों के सहयोग से बने हुए व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप इस विश्व को परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत की विषयों का भोगता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन असमर्थ हो इसमें बंध जाता है और उस परम देव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है संबंध पुनः जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति इन तीनों के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन करके इस तत्व को जानकर उपासना करने का फल दो मंत्रों द्वारा बताया जाता है बजाशे का भोक्ति भोग्याश्चात्मा विश्व कर्ता त्रय जदा विंदते ब्रह्म में सर्वज्ञ और अज्ञानी सर्वसमर्थ और असमर्थ ये दो अजन्मा आत्मा है तथा इनके सिवा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है इन तीनों में जो ईश्वरा तत्व है वह शेष देशों विलक्षण है क्योंकि वह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है संबंध पहले आठवें और नौवें मंत्र में कहे हुए तीनों तत्वों का स्पष्टीकरण अगले मंत्र में किया जाता है क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हरह थरात्मा नीशते देव एक ध्याना तत्वभा भूयशां विश्व मया प्रकृतो तो विनाशील है इनको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है इन विनाशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है इस प्रकार जानकर उसका निरंतर ध्यान करने से मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है संबंध उन परम देव को जानने का फल पुनः बताया जाता है ज्ञावादेव सर्वपाशा पहाड़ी छेड़य क्लेश जन्म मृत्यु प्रहारि तस्याध्या तृतीय देह भेदे वैश्वैश्वर्य केवल आप्तकामः उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है क्योंकि क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है अतवा शरीर का नाश होने पर तीसरे लोग स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध पूर्ण काम हो जाता है संबंध जानने योग्य तत्व का पुनः वर्णन किया जाता है एक तेय नित्यमेवा नाता परम वेदित किंच भोक्ता भोग्यम प्रेरिता ब्रह्म में अपने ही भीतर स्थित उस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है भोक्ता जीवात्मा भोग्य जड़वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर इन तीनों को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है इस प्रकार यह तीन भेदों में बताया हुआ ही ब्रह्म है संबंध उक्त गेय तत्व को जानने का उपाय बताया जाता है बन्धे यथा यो निगत मूर्ति नृष्य ते न लिंगनाशूयो निगृह्य प्रणवे जिस प्रकार योनि अर्थात आश्रय में स्थित अग्नि का रूप नहीं दिखता और जिसके चिन्ह का सत्ता का नाश भी नहीं होता क्योंकि वह चेष्टा करने पर फिर भी अवश्य ईंधन रूप अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है उसी प्रकार वे दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधन करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं संबंध ओंकार के द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार करे इस जिज्ञासा पर कहा जाता है स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रलवम चोतरारणिम देवम ध्याल निर्वतनाभ्या अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परम देव परमेश्वर को देखे तिले तैल दधनी व सर्पी आपस्त्रोत शरणीशुचाग्नि एवं आत्मात्मन गृह्यते सौ सत्य दैलम तपसा योन पश्यती तिलों में तेल दधी में घी स्रोतों में जल और अरणियों में अग्नि जिस प्रकार छिपे रहते हैं उसी प्रकार वह परमात्मा अपने हृदय में छिपा हुआ है जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और संयम रूप तप से देखता रहता है चिंतन करता रहता है उसके द्वारा वह ग्रहण किया जाता है सर्व्यापिन आत्मा क्षेरे सर परिवार पितम आत्मविद्या तपोपोलम तद ब्रह्मोपनिषद परम दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक ज्ञान लेता है वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है प्रथम अध्याय स